श्री श्री चैतन्य चरितावली महाराज प्रताप रुद्र को प्रभु दर्शन के लिए आतुरता हेलो धूलित विषदया मोदया साम्यक्षा स्विवादयासदया चितान्मादया सस्वत भक्ति विनोदया समदया माधुर्य श्री चैतन्य दया निधे तब दया भूयाद मनमोहंदो दया हे दयानिधे श्री चैतन्य जो लीला से ही दुखों को नष्ट कर देने वाली निर्मल तथा परमानंद को प्रकाशित करने वाली है जिससे शास्त्री विवाद शांत हो जाते हैं जो रस प्रदान करके चित्त को उन्मादी बना डालती है जिसका निरंतर भक्ति से ही विनोद होता है जो शांतिदायिनी है उस माधुर्य रस की चरम सीमा के द्वारा आपकी दया का अनमंद आविर्भाव हो हम पहले ही बता चुके हैं कि सार्वभूम भट्टाचार्य के द्वारा महाप्रभु का परिचय पाकर कटकाधिपति महाराज प्रताप रुद्र जी के हृदय में प्रभु के प्रति प्रगाढ़ भक्ति उत्पन्न हो गई थी महाराज वैसे धर्मात्मा थे विद्या व्यासंगी थे और साधु ब्राह्मणों के प्रति श्रद्धा भक्ति भी रखते थे किंतु तो कैसे भी सही थे तो राजा ही संसारी विषय भोगों में फंसे रहना तो उनके लिए एक साधारण सी बात थी किंतु ज्यो ज्यो उनकी महाप्रभु के चरणों में भक्ति बढ़ने लगी त्यों ही त्यों उनकी संसारी विषय भोगों की लालसा कम होती गई हृदय की कोठरी बहुत ही छोटी है जहाँ विषयों की भक्ति है वहाँ साधु महात्माओं के प्रति भक्ति रह ही नहीं सकती और जिनके हृदय में साधु महात्मा तथा भगवत भक्तों के लिए श्रद्धा है वहाँ काम रह ही नहीं सकता तभी तो तुलसीदास जी ने कहा है जहाँ राम तह काम नहीं जहाँ काम नहीं राम तुलसी कैसे रह सके रवि रजनी एक ठाम साधु चरणों में जो जो प्रीति बढ़ती जाएगी त्यों ही त्यों अभिमान बड़प्पन और अपने को सर्वश्रेष्ठ समझने के भाव कम होते जाएंगे महाराज के पास बहुत से साधु पंडित तथा विद्वान स्वयं ही दर्शन देने और उन्हें आशीर्वाद प्रदान करने के लिए उनके दरबार में आते थे इसीलिए उनकी इच्छा थी कि महाप्रभु भी आकर उन्हें दर्शन दे जाएं किंतु महाप्रभु को न तो स्वादिष्ट पदार्थ खाने की इच्छा थी न वे अपना सम्मान ही चाहते थे और न उन्हें रुपये पैसे की अभिलाषा थी फिर वे दरबार में क्यों जाते प्राय लोग इन्हीं तीन कामों में राजा के यहाँ जाते हैं महाप्रभु इन तीनों विषयों को त्याग कर वितरागी सन्यासी बन चुके थे सन्यासी के लिए शास्त्रों में राज दर्शन तक निषेध बताया गया है हाँ कोई राजा भक्ति भाव से आकर सन्यासियों के दर्शन कर ले यह दूसरी बात है उस समय उसकी स्थिति राजा की न होकर श्रद्धालु भक्त की ही होगी स्वयं तो त्यागी सन्यासी राजा से उसकी राजापने की स्थिति में मिलना मिलने न जाएगा महाराज को इस बात का क्या पता था अभी तक उन्हें ऐसा सच्चा सन्यासी कभी मिला ही नहीं था इसीलिए प्रभु के पुरी में पधारने का समाचार पाकर महाराज ने सार्भवम भट्टाचार्य के समेत पत्र भिजवाया और उसमें उन्होंने महाप्रभु के दर्शन की इच्छा प्रकट की महाराज के आदेशानुसार भट्टाचार्य महाप्रभु के समीप गए और कुछ डरते हुए से कहने लगे प्रभो मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ आज्ञा हो तो कहूँ आप अभयदान देंगे तभी कह सकूँगा प्रभु ने हँसते हुए कहा ऐसी कौन सी बात है कहिए आप कोई मेरे अहित की बात थोड़े ही कह सकते हैं जिसमें मेरा लाभ होगा उसे ही आप कहेंगे भट्टाचार्य ने कुछ प्रेम प्रेमपूर्वक आग्रह के साथ कहा आपको मेरी प्रार्थना स्वीकार करनी पड़ेगी प्रभु ने हँसते हुए कहा वाह यह खूब रही अभी से वचनबद्ध कराए लेते हैं मानने योग्य होगी तो मानूँगा नहीं तो ना कर दूँगा और फिर आप ना करने योग्य बात कहेंगे ही क्यों प्रभु के इस प्रकार के चातुरयुक्त उत्तर को सुनकर कुछ सहमत हुए भट्टाचार्य महाशय कहने लगे प्रभो महाराज प्रताप रुद्र आपके दर्शन के लिए बड़े ही उत्कंठित हैं उन्हें दर्शन देकर अवश्य किताथ कीजिए प्रभु ने कानों पर हाथ रखते हुए कहा श्री विष्णु श्री विष्णु आप शास्त्रज्ञ पंडित होकर भी ऐसी धर्मविहीन बात कैसे कर सकते हैं राजा के दर्शन करना तो सन्यासी के लिए पाप बताया है जब आप अपने होकर भी मुझे इस प्रकार धर्मचित होने के लिए सम्मति देंगे तब मैं यहाँ अपने धर्म की रक्षा कैसे कर सकूँगा तब तो मुझे पूरी का परित्याग ही करना पड़ेगा भला संसारी विषयों में फंसे हुए राजा के दर्शन कैसी दुख की बात है सुनिए निष्किंचन से भगवत भजनोन्मुख से पारंपरम जिग्मीषो सागर से संदर्शन विषय जोषिता से हा हिश क्षण्य तो साधो अर्थात जो भगवत भजन के लिए उत्सुक और अंकिंचन होकर इस अपार भवसागर को संपूर्ण रूप से पार करना चाहते हैं ऐसे भगवान की ओर बढ़ने वाले भक्तों के लिए विषय भोगों में फंसे हुए लोगों का और स्त्रियों का दर्शन हाय हाय विश्व भक्षण से भी अधिक असाधु है विश्वभक्षण करने पर तो मनुष्य का यह ही नष्ट होता है किंतु इन दोनों के संसर्ग से तो लोक परलोक दोनों ही नष्ट हो जाते हैं इसलिए भट्टाचार्य महाशय आप मुझे क्षमा करें अत्यंत ही विनीत भाव से भट्टाचार्य सार्वभम ने कहा प्रभु आपका यह वचन शास्त्रानुकूल ही है चिंतु महाराज परम भक्त हैं जगन्नाथ जी के सेवक हैं आपके चरणों में उनका दृढ़ अनुराग है इन सभी कारणों से वे प्रभु के कृपा पात्र बनने के योग्य हैं आप उनसे राजापने के भाव से न मिलिए मान लीजिए वे विषय ही हैं तो आपकी तो वे कुछ हानि नहीं कर सकते उल्टे उनका ही उद्धार हो जाएगा आपकी कृपा से संसारी लोगों का संसार बंधन छूट जाता है महाप्रभु ने कहा भट्टाचार्य महाशय यह बात नहीं है आकारादपि भेतव्यम स्त्रीण विषणा यथा हेर्मन सहोभ तथा तस्कृतिरपी त्यागी पुरुष को स्त्रियों की और विषयी पुरुषों की आकृति से भी डरना चाहिए क्योंकि साँप से जिस प्रकार चित्त में क्षोभ होता है उसी प्रकार उसकी आकृति से भी होता है फिर उनके साथ वार्तालाप और संसर्ग करना तो दूर रहा इस उत्तर को सुनकर भट्टाचार्य चुप हो गए फिर उन्होंने प्रभु से इस संबंध में कुछ नहीं कहा वे विसन्न मन से अपने घर लौट गए और सोचने लगे कि राजा को क्या उत्तर लिखूँ इसे सोच विचार में वे दिन दो तीन दिन पड़े रहे उन्होंने राजा को कुछ भी उत्तर नहीं लिखा इसी बीच में राय रामानंद जी विद्यानगर से कटक होते हुए पुरी में प्रभु के दर्शन के निमित्त आए प्रभु ने देखते ही एकदम खिल उठे और भूमि में पड़े हुए राय रामानंद जी को उठाकर उनका गाढ़ा लिंगन किया बार बार छाती से लगाते हुए प्रभु कहने लगे मुझे राम ही नहीं मिले आनंद के सहित राम मिले हैं अब मेरे आनंद की सीमा नहीं रही अब मैं निरंतर आनंद सागर में ही गोते लगाता रहूँगा रामानंद के प्रति प्रभु के ऐसे प्रगाढ़ प्रेम को देखकर सभी भक्त विस्मित हो गए वे रामानंद के भाग्य की भूर भूर प्रशंसा करने लगे स्वस्थ होकर बैठ जाने पर राय महाशय ने कहा प्रभु आपके आज्ञानुसार राजकाश से अवकाश ग्रहण करने के निमित्त मैंने महाराज से निवेदन किया था मैंने स्पष्ट कह दिया कि मुझे अब इस कार्य से छुट्टी मिलनी चाहिए अब मैं पुरी में निवास करके श्री चैतन्य चरणों का सेवन करूंगा। मेरे मुख से आपका नाम सुनकर महाराज परम प्रसन्न हुए उन्होंने उठकर मेरा आलिंगन किया और समीप में बैठाकर आपके संबंध में भी बहुत सी बातें पूछते रहे आपके चरणों में उनके ऐसे दृढ़ अनुराग को देखकर मैं विस्मित हो गया जो पहले मुझसे सीधी तरह से बोलते भी नहीं थे वे ही आपके सेवक होने के नाते मुझसे बराबर के मित्र की भांति मिले और मेरा इतना अधिक सत्कार किया प्रभु ने कहा राय महाशय आपके ऊपर भगवान की कृपा है आप श्री कृष्ण के किंकर हैं भगवन भगवानुचरों का सभी लोग आदर करते हैं इस प्रकार परस्पर में बहुत देर तक इसी प्रकार की प्रेमवार्ता होती रही राय महाशय ने पुरी भारती नित्यानंद जी आदि उपस्थित सभी साधु महात्माओं की चरण वंदना की और फिर वे प्रभु से आज्ञा लेकर भगवान के दर्शन करने के लिए चले गए उसी समय खटकाधिप महाराज प्रताप रुद्र भगवान की रथ यात्रा के निमित्त से पूरी पधारे उन्होंने सार्भवम भट्टाचार्य को बुलवाकर उनसे पूछा भट्टाचार्य महाचय आपने महाप्रभु से मेरे संबंध में पूछा था भट्टाचार्य ने कहा मैंने बार बार प्रार्थना की किंतु उन्होंने आपसे मिलना स्वीकार ही नहीं किया महाराज ने कहा जब वे सर्वसमर्थ होकर मुझ जैसे पापियों से इतनी घृणा करते हैं तो मुझ जैसे अधमों का उद्धार कैसे होगा भट्टाचार्य ने कहा उनकी तो ऐसी प्रतिज्ञा है कि वे राजा के दर्शन नहीं करते महाराज ने अत्यंत ही वेदना के स्वर में कहा यदि उनकी ऐसी प्रतिज्ञा है तो मेरी भी यह प्रतिज्ञा है कि या तो प्रभु की पूर्ण कृपा प्राप्त करूंगा या इस शरीर का ही परित्याग कर दूंगा। महाराज के ऐसे दृढ़ अनुराग को देखकर कर भट्टाचार्य बहुत ही विस्मित हुए और महाराज को सांत्वना देते हुए कहने लगे महाराज आप इतने अधीर न हो मेरा हृदय कह रहा है कि प्रभु आपके ऊपर अवश्य कृपा करेंगे कल राय रामानंद जी ने प्रभु के सम्मुख आपकी बहुत ही अधिक प्रशंसा की थी उसका प्रभाव मुझे प्रत्यक्ष ही दृष्ट गोचर हुआ प्रभु का मन आपकी ओर से बहुत ही अधिक कोमल हो गया है अब आप एक काम कीजिए राज वेश से तो उनसे मिलना ठीक नहीं है रथ यात्रा के समय जब प्रभु भक्तों के सहित श्री जगन्नाथ जी के रथ के आगे आगे नृत्य करते हुए चलेंगे तब आप साधारण वेश में जाकर उनके सामने कोई भक्तिपूर्ण श्लोक पढ़ने लगी प्रभु भक्त समझकर आपका दृढ़ आलिंगन करेंगे तभी आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। सार्वभम भट्टाचार्य का बताया हुआ यह उपाय महाराज को पसंद आया और उन्होंने भट्टाचार्य से पूछा रथ यात्रा किस दिन होगी भट्टाचार्य ने हिसाब करके बताया आज से तीसरे दिन रथ यात्रा होगी तभी हम सब मिलकर उद्योग करेंगे यह सुनने से महाराज को संतोष हुआ और भट्टाचार्य महाराज की अनुमति लेकर अपने स्थान को चले आए